तो तरह के उपकार संभव है एक तो ईसाई मिशनरी है वो कर रहा है या सर्वोदयी है वो कर रहा है एक तरह का उपकार वो है कि करो सेवा क्योंकि सेवा से मेवा मिलेगा मगर मेवा पे नजर लगी सेवा उपकरण एक दूसरा उपकार है वो मेवा मिलने से होता है मेवा मिल गया इसलिए सेवा करता आदमी क्योंकि अब करे क्या अब कुछ और करने को बचा नहीं अब सारा जीवन उसका हो गया अब वो जहां ले जाया जाता है जो करवाया करता है अब करता खुद नहीं रहा अब उपकरण हुआ निमित्त हुआ पहले तरह की सेवा नैतिक है दूसरे तरह की सेवा धार्मिक है इसलिए मेरा भी जोर पहले ध्यान पर है विनोवा कहते हैं सेवा धर्म मैं नहीं कहता मैं कहता हूं धर्म सेवा है और फर्क भारी है विनोवा कहते हैं सेवा धर्म वो सेवा को धर्म से ऊपर रख रहे हैं वो कहते हैं सेवा करो तुम धार्मिक हो जाओगे इतना आसान नहीं सेवा करने से तुम धार्मिक ना हो मैं कहता हूं धर्म सेवा है तुम धार्मिक हो जाओ तुम सेवक हो ही जाओगे सेवा आएगा छाया की तरह आएगी सेवा यह सदा की परंपरा है इधर गांधी और विनोबा ने उस परंपरा को बुरी तरह तोड़ा है क्योंकि परंपरा यही है कि पहले तुम प्रभु को पालो जब तक तुमने उसे नहीं पालिया तुम बांटोगे क्या तुम्हारे पास बांटने को क्या है बुझे हुए दिए हो दूसरे दीयों को जलाने मत निकल जाना अन्यथा जलों को बुझा दोगे तुम अपने घर ही रहो तुम्हारी अभी सेवा खतरनाक है पहले तुम जले हुए दिए बन जाओ फिर तुम किसी को जला सकते हो पहले तुम हो जाओ तो तुम दे सकते हो बांट सकते हो जो तुम्हारे पास ही नहीं है उसे तुम देने चले हो उसे तुम बांटने चले हो तो तुम्हारे सेवा में भी अहंकार फलेगा उसमें परमात्मा ना लगेगा उसमें तुम और अस्मिता से भरोगे और अकड़ हो जाएगी सेवक को देखा कैसा आंकड़ा हुआ चलता है उनको कहता हम सेवक वो पहले पैर से शुरू करता है पैर दबाने से फिर गर्दन दबाता है पैर पे ही रोक देना नहीं तो वो गर्दन पे कला आएगा तुम अगर पैर पे सोचे कि चलो करने दो मसाज सेवक आदमी वो धीरे धीरे आ जाएगा गर्दन पे उसकी इच्छा पैर दबाने की है भी नहीं वो तो केवल गर्दन पकड़ने का उपाय है वो सेवा करने इसलिए आया है कि लोग कहते मेवा मिले सेवा करने में थोड़ी उसे मेवा मिल रहा है सेवा तो साधन ही साध पर नजर लगी है। नहीं जब कोई हरि भजन से भर जाता है तो उसका जीवन में सेवा होती है वो सेवा ऐसी ही सहज जैसे श्वास का चलना जैसे हृदय का धड़कना जैसे सुबह सूरज का निकलना जैसे रात चांद का आना जैसे नदियों का सागर की तरफ बहना जिसे फूल खिल जाए उनकी सुगंध का हवा में बिखर जाना बस ऐसी ही सरल और सहज है वो उपकार नहीं वो किसी के ऊपर बोझ नहीं वस्तुतः जिस व्यक्ति ने सेवा की है और प्रभु को नहीं जाना वो तुमसे धन्यवाद मांगेगा और जिस व्यक्ति ने प्रभु को जाना और सेवा की है वो तुम्हें धन्यवाद देगा कि तुम्हारी बड़ी कृपा की मुझे मौका दिया इनकार भी कर सकते थे तुम्हारा अनुग्रह कि तुमने थोड़ी सी जो मेरे पास संपदा थी उसे बटने में बांटने में साथ दिया साझीदार बने क्योंकि मैं बोझिल हुआ जा रहा था प्रभु से भरा हुआ व्यक्ति ऐसे ही जैसे मेघ जल से भरे और जब कोई भूमि खंड प्यासा हो मेघ को बरसने को राजी कर लेता है तो मेघ धन्यवाद देता है अन्यथा बोझ से लदा हुआ था हरी भजी सफल जीवना पर उपकार समाई दादू मरना तह भला जह पशु पंखी खाई और दादू कहते हैं जीवन तो लग गया जीवन तो बन गया सेवा री ने आकर बदल दिया सब लेकिन मर जाऊंगा तब भी यह आकांक्षा है कि ऐसी जगह मरूं जहां पशु पंखी खा सके उनका भोजन बन सकू जीवन तो काम आ गया मौत भी काम आ जाए जीवन का तो उपयोग हो गया सफल हुआ मौत भी व्यर्थ ना चली जाए तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ जा रहा है मौत के व्यर्थ जाने का तो सवाल ही कहां है वो तो प्रश्न ही नहीं उठता दादू कहते हैं जीवन तो सफल हो गया अब तेरी कृपा ऐसी हो कि मरू तो ऐसी जगह मरू कि मौत का भी उपयोग हो जाए वो भी अकारण बोझ ना हो पशु पक्षियों का भोजन बन जाऊं ये थोड़ा समझने जैसा है इस जगत में सभी चीजें एक दूसरे का भोजन है फल पकता है गिरता है तुम्हारा भोजन हो जाता है तुम मरोगे लेकिन आदमी का अहंकार अद्भुत है आदमी मरता है तो या तो हम उसे गड़ा देते या जला देते सिर्फ पारसियों को छोड़कर दादू पक्के जरथोस्त्र के, के अनुयायी मालूम होते अब तो पारसी भी चिंतित है वो भी विचार करते कि किसी तरह ये उपद्रव बंद किया जाए वो भी चाहते हैं जलाओ या गड़ाओ या कोई और उपाय खोजो ये शरीर को पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ देना ठीक नहीं ये आदमी का अहंकार है इस जगत में सभी चीजें एक दूसरे का भोजन है। तुमने जीवन भर भोजन किया है शरीर क्या है तुम्हारा तुमने जो जो भोजन किया है वही तुम्हारा शरीर है उसे वापिस लौटा दो जला के क्यों नष्ट करते हो गड़ा के क्यों खराब करते हो वो किसी के काम आ सकता है काम आ जाने दो उतना भी ऋण लेकर क्यों वापस जाते हो वो भी ऋण चुका दो जो लिया था वो दे दिया मेरे देखे भी पारसियों की व्यवस्था जितनी वैज्ञानिक है किसी की भी नहीं क्योंकि उससे जीवन का वर्तुल नहीं टूटता है जीवन का वर्तुल निर्मित बना रहता है तुमने लिया था लौटा दिया तुमने खाया था तुम भोजन बन गए लेन बराबर हो गए आदमी नष्ट करता रहा है फिर हम रो रहे हैं परेशान हैं। पश्चिम में बहुत जोर से एक आंदोलन चल रहा है उसको वो इकलाची का आंदोलन कहते वो आंदोलन यही है कि आदमी चीजों का उपयोग तो कर लेता है लौटाता नहीं लौटाता नहीं हूं तो प्रकृति बंजर होती जा रही भूमि सूखती जा रही वर्तुल टूटता जा रहा है जगह जगह से जगह जगह से खंड हो गए जीवन का वो संगीत नहीं रहा हम सब लेते जाते पेट्रोल हम लेते जाते हैं जमीन से जलाते जाते हैं लौटाया हम लौटाने का कोई सवाल ही नहीं जो भी हम लेते हैं प्रकृति से उसको हम लौटाते नहीं और जो हम लौटाते हैं जैसे कि प्लास्टिक को हम लौटाते हैं प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक के सामान वो करोड़ों साल तक पड़े रहेंगे उनको जमीन गला नहीं सकती उनको जमीन पचा नहीं सकती क्योंकि वो अप्राकृतिक जो भी प्राकृतिक है उसे जमीन पचा लेती जो अप्राकृतिक है उसे पचा नहीं सकते तो वह पृथ्वी के छाती पर बोझ की तरह पड़े रहेंगे और ये सब प्रकृति के वर्तुल को तोड़ना है फिर वर्षा समय पर नहीं आती फिर धूप ज्यादा पड़ती है कि धूप पड़ती ही नहीं कि वर्षा ज्यादा हो जाती है बाढ़ आ जाती है फिर तुम परेशान होते हो कुछ ही समय पूर्व ऋतुएं समय पर आती थी सब क्रमबद्ध था आदमी ने सब अस्त व्यस्त कर दिया है उसी जीवन के वर्तुल का एक हिस्सा है चार अरब आदमी हैं जमीन पर कितना भोजन चार अरब आदमियों ने अपने शरीरों में इकट्ठा कर रखा है ये सब जला दिए जाएंगे तो इतना भोजन करने की क्षमता इतनी भोजन पैदा करने की क्षमता पृथ्वी की छीण हो जाएगी आदमी को गड़ा देते हैं तो भी थोड़ा बहुत चला जाता थोड़ा बहुत तो पृथ्वी पचा लेती उसमें से लेकिन बिल्कुल जला देते उसमें भी थोड़ी बहुत बचने की संभावना थी अब हम उसे विद्युत से जलाते हैं, वो भी बचने की संभावना नहीं एक आदमी को हम जला देते हैं राख कर देते हैं उतना हमने जीवन की क्षमता को कम कर दिया ऐसी पृथ्वी बांझ होती चली गई सब अस्त व्यस्त हो गया है दादू कहते हैं जो लो वो वापस लौटा दो भोजन किया है भोजन बन जाओ एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से लौटा दो अगर ठीक से समझो तो यही तो कर्म की सारी की सारी गहन व्याख्या है कि तुम कुछ लेके मत जाओ तुम पर कोई बोझ ना हो ऋण ना हो और ऋण हो जाओ जीवन में काम आ गए मृत्यु में भी काम आ जाओ राम नाम निज औषधि काटे विकार विषम व्याधि ये उबरे काया कंचन सार राम नाम निज औषधि औषधि तुम्हारे भीतर है और तुम कहां कहां खोजते फिर रहे हो निज औषधि वो तुम्हारी अपनी तुम्हारे पास है और तुम वैधों से पूछते फिर रहे हो राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार और एक ही औषधि से सारे विकार कट जाते हैं। और वो औषधि बड़ी सीधी और सरल है कि प्रभु का स्मरण भर जाए विषम व्याधि ये उबरे और जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रभु का स्मरण भरता है तुम्हारी विषमता असुतुलन कम होने लगता है तुम सम होने लगते हो समता को उपलब्ध होने लगते हो संतुलन सध जाता है जीवन में एक संयम और संगीत आ जाता है विषम व्याधि ये उबरे काया कंचन सार और उसी अवस्था में जब कोई व्याधि नहीं रह जाती चित्त की कोई बीमारी नहीं रह जाती चित्त की तुम परम स्वस्थ होते हो उसी क्षण में तुम्हारे भीतर छिपा हुआ जो स्वर्ण है वो प्रकट होता है तब तुम्हारी ये मिट्टी मांस मज्जा की देह तुम्हारी अपनी देह नहीं रह जाती काया कंचनसार तब तुम एक स्वर्ण देह को देख पाते हो एक अविनाशी काया का आविर्भाव होता तब तुम अपने भीतर उस छुपे को देख पाते हो जिसका कोई अंत नहीं जिसका कोई प्रारंभ नहीं विषम व्याधि ये उभरे काया कंचनसार कौन पटंतर दीजिए दादू कहते हैं कैसी उपमा दे बड़ा मुश्किल है क्योंकि उपमा उसकी हो सकती जिसके जैसी और चीजें भी हों कौन पटंतर दीजिए दूजा नहीं ही कोय अब उस घड़ी की हम किस बात से तुलना करें किस बात से उपमा दें जब व्यक्ति परम स्वास्थ्य को उपलब्ध होता है और स्वर्ण काया उपलब्ध होती बुद्ध काया उपलब्ध होती सार सार बच रहता है असार आसार छूट जाता है शुद्ध चैतन्य का आविर्भाव होता है एक महिमा मंडित अमृत जीवन का जन्म होता है उसे किस तरह हम समझाएं कौन सी उपमा दें क्योंकि जो भी हम कहेंगे वो छोटा पड़ता है ये क्यों दादू को कहना पड़ रहा है क्योंकि इसके पहले उन्होंने जो उपमा दी है उसकी वजह से उपमा क्या दी है राम नाम निज औषधि राम नाम को औषधि बताना पड़ा है औषधि कहना राम नाम को बहुत छोटी बात कहनी पर क्या करो मजबूरी कोटी कोटी विकार, विषम व्याधि ये उबरे काया कंचन सार उसको स्वर्ण काया कहिए लेकिन क्या कहो सोने से क्या लेना देना उसका तुम्हारे लिए सोना बहुत मूल्यवान है इसलिए दादू को कहना पड़ता है कि वो काया स्वर्ण की है बड़ी बहुमूल्य है लेकिन उसका कोई भी मूल्य नहीं हो सकता सोना भी वहां मिट्टी कौन पटंतर दीजिए दूजा नहीं ही को कैसे उसकी उपमा दें कोई दूसरी वैसी घटना नहीं राम सरी राम सुमरिया ही सुख सुखो है। बस राम सरी राम मत पूछो राम कैसा है मत पूछो ईश्वर कैसा है मत पूछो आत्मा कैसी है क्योंकि कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता राम सरीखा राम है। तब फिर एक ही उपाय है पूछो मत परिभाषा स्वाद लो सुमरिया ही सुखो स्वाद लो सुमरण करो यह मत पूछो कि परमात्मा कैसा है इतना ही पूछो कि परमात्मा कैसे हो सकता है यह मत पूछो कि सत्य क्या है इतना ही पूछो कि मेरी आंख सत्य के लिए कैसे खुल सकती है क्योंकि बंद आंख वाले आदमी के पास कोई भी अनुभव नहीं है जिससे सत्य की उपमा दी जा सके और जो भी उपमा हम देंगे सब आखिर में झूठ सिद्ध होगी कोई परिभाषा नहीं हो सकती परिभाषा का मतलब ही होता है एक को दूसरे से समझाना अगर तुम्हारे गांव में गुलाब के फूल नहीं होते तो भी दूसरे फूल होते और कोई यात्री अगर गुलाब के फूलों की खबर लाए और तुम पूछो कैसे तो कह सकता है तुम्हारे गांव के फूलों से तुलना दे सकता है कहेगा कि इनसे भिन्न होते लेकिन कोई रास्ता बनाया जा सकता है कि समझा दे तुम्हें कम से कम फूल तो तुम्हारे गांव में भी होते वो जो फूलने की क्रिया है वो तो तुम्हारे गांव में भी घटती खिलने की क्रिया तुम्हारे गांव में भी घटती लाल फूल भी तुम्हारे गांव में होते गुलाब के बराबर फूल भी तुम्हारे गांव में होते कोई सुगंध भी तुम्हारे गांव में खोजी जा सकती जो गुलाब की सुगंध की थोड़ी सी झलक देते लेकिन परमात्मा का फूल तो तुम जिस गांव में रहते हो वहां लगता ही नहीं वहां उस जैसी कोई घटना ही नहीं घटती धन से उपमा दें बड़ी ओछी मालूम पड़ती धन तुम्हारा परमात्मा है पद से उपमा दें बड़ी ओछी मालूम पड़ती पद तुम्हारा परमात्मा है फिर भी उपमा दी गई है संतों ने उसे परम पद कहा है संतों ने उसे परम धन कहा है करें क्या मजबूरी धन तुम्हारा परमात्मा है उससे तुम समझोगे थोड़ा बहुत पद तुम्हारा परमात्मा है निकटतम जो उसके पहुंच सकती है बात वो भी पहुंच नहीं पाती वो है प्रेम इसलिए ईशा ने परमात्मा को प्रेम कहा है लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाती क्योंकि तुम्हारा प्रेम इतना कीचड़ सना है क्योंकि उससे डर है कि तुम कुछ गलत ही समझ जाओ जीसस ने प्रेम कहा है परमात्मा को यह नहीं कहा कि परमात्मा प्रेमी है यह भी नहीं बताया किसको प्रेम करता है कौन प्रेसी परमात्मा को ही प्रेम कहा है परमात्मा प्रेम से अलग नहीं है वो प्रेम की भावदशा है लेकिन भूल होना संभव है हमेशा संभव है तुमने प्रेम को जाना है काम वासना की कीचड़ में सना हुआ तुम्हारे परमात्मा की तस्वीर में भी कीचड़ आ जाएगी अभी स्वीडन में वे एक फिल्म बना रहे हैं सेक्स लाइफ ऑफ जीसस जीसस का काम जीवन जो बना रहे हैं उनका ख्याल है कि जब जीसस ने इतना महत्व दिया है प्रेम को तो जरूर उनका काम जीवन रहा होगा कीचड़ आ गई तुम सोच ही नहीं सकते कि जीसस का जीवन कैसा जीवन होगा स्वाभाविक है तुम अपने से ही सोच सकते हो तुम्हारा गणित तुमसे ही शुरू होगा इसलिए दादू ठीक ही कहते हैं कौन पटंतर दीजिए दूजा नहीं ही राम सरीखा राम है सुमरिया ही सुख होए इसलिए मत पूछो कि राम क्या है इतना ही पूछो कि उसका स्मरण कैसे करें बुद्ध ने बार बार कहा है मत पूछो सत्य क्या है इतना ही पूछो सत्य कैसे पाया जाता है विधि पूछो सत्य मत पूछो प्रकाश क्या है ये मत पूछो इतना ही पूछो कि आंख कैसे खुलती प्रकाश तो तुम्हारी आंख खुलेगी तभी तुम जान सकोगे नाम लिया तब जानिए जे तनम रहे समाये तभी जानोगे जब नाम लोगे जब उसके स्मरण से भरोगे थिरकोगे नाचोगे पागल हो उठोगे दीवाने पन में ही जानोगे पियो पियोगे उसकी शराब तभी जानोगे नाम लिया तब जानिए और कोई जानने का उपाय नहीं पढ़ो शास्त्र सुनो व्याख्याएं उससे कुछ भी लाभ ना होगा कोई इशारा भी ना मिलेगा भटकने की संभावना है पहुंचने की नहीं नाम लिया तब जानिए जे तनम रहे समाई और नाम ऐसा कि जो तन में और मन में समा जाए रोए रोए में समा जाए जो तुमसे भिन्न ना हो तुम्हारी श्वास बन जाए तुम्हारी हृदय की धड़कन बन जाए तुम उसमें ऐसे लिप्त और सिक्त हो जाओ कि कोई फासला ना रहे आदि अंत मध एक रस कभौ भूल ना जाए ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं आदि अंत मध एक रस दुनिया में तीन तरह की संभावनाएं हैं अनुभव की एक अनुभव है जिसको हम दुख कहते हैं और संत कहते हैं कि दुख का अनुभव शुरू में तो सुख का है और बाद में दुख का है जिसको तुम सुख कहते हो उसको संत दुख कहते तुम्हारे सुख का अनुभव पहले तो सुख का है पीछे दुख का है हर सुख तुम्हें दुख में ले जाता है इसलिए तुम्हारे सुख को संत दुखी कहते फिर एक दूसरा अनुभव है जिसको संत सुख का अनुभव कहते हैं वो पहले तो दुख देता है बाद में सुख देता है तुम उसे दुख कहते हो संत उसे सुख कहते हो उसके नाम तपश्चर्या है पहले दुख फिर सुख तो ये तो दो और तीसरा जिसको संत आनंद कहते हैं आदि अंत मध्य रस जो शुरू में भी सुख मध्य में भी सुख अंत में भी सुख अगर तुम ऐसा कोई सुख खोज लो तो वही आनंद है वही परमात्मा का स्मरण है वही समाधि रस है जो सदा सर्व काल में तीनों काल में प्रारंभ में मध्य में अंत में सदा ही एक रस है तुमने दो तरह के अनुभव जाने किसी स्त्री से प्रेम हो गया बड़ा सुख मालूम होगा जल्दी ही दुख मालूम होगा विवाह करो घर बसाओ दुख शुरू हुआ अर्जुन झंझट कल है इधर विवाह पूरा नहीं हो पाता कि तलाक की तैयारी शुरू हो जाती तुमने जितने भी सुख जाने हैं वो सब ऐसे ही है शुरू में सुख होता है पीछे दुख आ जाता सुख तो लगता है कि सिर्फ ऐसा ही है जैसे कि मछली को पकड़ने वाला कांटे पे आटा लगा देता है मछली आटे को खाने के लिए आती कांटे को पकड़ने के लिए नहीं पकड़ी जाती कांटे में तुम सब गौर करो तुम सब के मुंह आटे के लिए खोले थे पकड़े गए कांटे में अब कांटा छिदा है सब के मुंह में कांटे छिदे वो किसी सुख की आकांक्षा में गए थे पाया दुख इस अनुभव के कारण समझदारों ने सोचा कि इसको उल्टा कर ले शीर्षासन कर लें दुख को साधें जब सुख को साधने से दुख मिलता है तो दुख को साधने से सुख मिलेगा गणित बिल्कुल साफ था इसलिए तपश्चर्या के अनेक रूप पैदा हुए दुख को साधो खड़े हैं धूप में कांटे की बिस्तर पर बिछा के सो रहे हैं इसमें सच्चाई है कि जो लोग इसको साध लेते हैं उनको पीछे सुख मिलता है सुख मिलता है क्योंकि उनको दुख मिलना मुश्किल हो जाता है दुख तो उन्होंने खुद ही साध लिया अब उनको दुख तो आप दे नहीं सकते जो आदमी धूप में खड़ा है भूखा प्यासा खड़ा है जिसने इसको साध लिया उसको अब भूख का दुख नहीं दिया जा सकता धूप का दुख नहीं दिया जा सकता जो आदमी कांटों की सेज पे सोया है अब कोई भी सेज इस दुनिया में उसको दुख नहीं दे सकती सभी सेज उसे स्वर्ग की सेजें मालूम पड़ेंगी इस कांटे की सेज के मुकाबले उसको पीछे सूखी सुख मालूम पड़ेगा मगर दोनों ही एक से हैं सिर्फ तुमने सिक्कों को उल्टा कर लिया आनंद बिल्कुल तीसरी घटना है आदि अंत मध एक रस कभू भूल न जाए और जब ऐसी घटना घटती तो कैसे भूली जा सकती नाम लिया तब जानिए जे मन रहे समाये आदि अंत मध एक रस कभू भूल न जाए प्रभु स्मरण आनंद की घटना है सुख की नहीं और जो उसे शुरू करता है शुरू से ही सुख शुरू होता है सुख बढ़ता ही चला जाता है सुख महासुख हो जाता है और सुख का ऐसा नाद भीतर बजने लगता है कि रोआ रोआ उसी में डूब जाता है तुम उसमें ही जीते हो उसमें ही होते हो वो तुम्हारा होना हो जाता है तुम्हारा अस्तित्व तो बन जाता है इसे कैसे समझाएं, कौन पटंतर दीजिए दूजा नहीं कोई राम सरीखा राम है सुमरिया ही सुख है सुमरोगे तो ही जानोगे क्योंकि उसके जैसा बस वही है आज इतना ही